शिव शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले यह भगवान रुद्र का भाग है इसे मैं उन्हीं को दूंगा ऐसा निश्चय कर निश्चय कर लिया है ऋषि बोले गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है इससे उत्तम और क्या हो सकता है हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा शिवे तुम भगवान शिव के लिए सुखदायी हो तुम्हारा कल्याण होगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मीना को लुभा लिया तदनंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष से दे वे सप्तम भगवान शिव के पास चले गए वहाँ जाकर शिव को नमस्कार और विविध सुक्तियों से उनका स्तमन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले ऋषियों ने कहा देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ली महेश्वर हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेनका को समझा दिया है गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वागदान कर दिया है अब इसमें कोई ननू नच नहीं है अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए महादेव प्रभो अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए सप्तर्षियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्न चित्त हो हस्ते हुए इस प्रकार बोले महेश्वर ने कहा महाभाग सप्तर्षियों विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न कभी सुना ही है तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवाशिदेव भगवान सदाशिव से बोले ऋषियों ने कहा प्रभो आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को देवराज इंद्र को समस्त ऋषियों को यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें इनको तथा अन्य सब लोगों को जहां आदर सादर बुलवा लें वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे इसमें संशय नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वे सातो ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए